संक्षिप्त महाभारत वन पर्व बज्रिकाश्रम की यात्रा वैश्व कहते हैं राजन जब पांडवों ने गंधमाधन पर्वत पर पदार्पण किया तो वहाँ प्रचंड पवन बहने लगा वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे उन्होंने अकस्मात पृथ्वी आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आस में बात करना कठिन हो गया थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़ी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी आकाश में क्षण छण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी कुछ देर पीछे यह तूफान शांत हुआ पवन का वेग कम हुआ बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओर से निकल कर चमकने लगे इस स्थिति में पांडव लोग प्रायः एक कोश गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थक कर शिथिल हो गई वह सुकुमारी थी इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास ही नहीं था इसलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई जब धर्मराज युधिष्ठी ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा भैया भी भीम अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आएंगे, बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी तब भीमसेन ने कहा राजन मैं स्वयं है आपको द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूँगा आप चिंता न करें इसके सिवा हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है वह आकाश में चल सकता है आपके आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा यह सुनकर धर्मराज ने कहा तो भीम तुम उसे यहाँ बुला लो उसकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ कहिए क्या आज्ञा है तब भीमसेन ने उसे गले से लगा कहा बेटा तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट न हो खटोत्क ने कहा मैं अकेला ही धर्मराज धौम्य द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूँ जिस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों सूरवीर हैं वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे ऐसा कहकर वीर खटोत्कस तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे घटोत्कश की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चली राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे इसलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए मार्ग में जाते हुए उन्होंने मृक्षों से बसे हुए उस देश को तथा वहाँ की रत्नों की खानों और तरह तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलेटियों को देखा उस देश में अनेकों विद्याधर किन्नर गंधर्व और किमपुर विचर रहे थे तथा जहाँ तहाँ बहुत से वानर मयूर चमरी गाय रुरू मृग शूकर गवय और भैंसे और लंगूर घूम रहे थे जगह जगह नदियाँ भी दिखाई देती थी इस प्रकार उत्तर कुरुदेश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा उसके पास ही नारायण के आश्रम के दर्शन किए यह आश्रम द्रिव्य वृक्षों से सुशोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे उस बदरी के बाद उस बदरी के पास पहुँच कर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विरासते हैं ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे इस आश्रम में अंधकार नहीं था किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था इसी प्रकार इसमें छूला प्यास शीत उष्ण आदि दोषों की व्याधा भी नहीं थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था जहां मर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा रिक शाम यजू रूपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतकरण का मल तब से दग्ध हो गया था ये महर्षि और संयतेंद्रिय मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने को ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए वे सब दिव्य ज्ञान सम्पन्न थे उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल पुष्प फल और मूल समर्पण किए महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़ी विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्त्र ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था वहाँ के सब स्थानों का दर्शन करने करवे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए वहाँ यह सीता नाम से विख्यात है उसमें स्नान स्नानादि से पवित्र हो देवता ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे